यहाँ से वो इस शॉप के साइड वॉल के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया उसे पूरा शक था बंद पड़ा है लेकिन कैमरा यहाँ पर फिक्स किया हुआ है विक्रांत गली में खड़े खड़े यही सोच रहा था की वो अपने अदृश्य शक्ति के टूल का इस्तेमाल करके इस शॉप के भीतर देखे या ना देखे अभी विक्रांत सोच ही रहा था की अचानक से उसका फोन बच पड़ा ओह गजब का दिन सोचो जरा गली में सन्नाटा पसरा था इस वजह से विक्रांत के फोन की रिंगटोन पूरी गली में गूंज उठी उसने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला उसने देखा कि ये तो माँ की कॉल आ रही है विक्रांत को पता था कि माँ क्या कहने वाली है और ऐसी में भला वो का फोन कैसे उठा सकता था इसलिए उसने फोन का कॉल रिजेक्ट करने वाला बटन दबाते हुए इसे वापस जेब में डाल दिया इसके बाद फिर से वो सीसीटीवी कैमरे के तार को ध्यान से देखने लगा अभी कुछ ही सेकंड हुआ था की फिर से उसका फोन बजना स्टार्ट हो गया गजब का दिन है सोचो जरा विक्रांत चिढ़ गया इस बार तो वो फोन निकालकर इसे साइलेंट करने जा रहा था उसे लगा कि इस बार भी माँ ही फोन कर रही है हालांकि जब उसने फोन बाहर निकालकर देखा तो ये ऑफिस से राघव का फोन था विक्रांत को लगा कि राघव ने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया होगा इसलिए वो अपना फोन लेकर वहां से थोड़ी दूर हट गया और फिर कॉल पिक करके बोल पड़ा राघव बताओ क्या हुआ विक्रांत मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया है जिसकी तुमने फोटो भेजी थी राघव ने बताया आकृति महाजन उम्र 35 साल किसी युवा ट्रैवल एजेंसी नाम की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है इसका एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ तुम सही कह रहे थे ये लड़की पिछले दो तीन दिनों ऐसी गायब है एफ भी हो चुकी है एफ के अकॉर्डिंग ये अपने काम आरोप जा रही थी रास्ते ऐसी ही गायब होगी अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कोई किडनेपिंग का भी मामला सामने नहीं आया ओह गायब है विक्रांत ने कहा अच्छा राघव एक काम करो जल्दी से इसके घर जाओ और इसकी फैमिली से इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लो पता लगाओ कि कहीं इस लड़की का कनेक्शन बैंक के सीरियल मर्डर केस से तो नहीं है क्या राघव ने चौंकते हुए पूछा बैंक का सीरियल मर्डर केस ऐसा हो सकता है क्या मतलब ये लड़की अब इस केस की नई विक्टिम हो सकती है श्योर नहीं हूँ लेकिन तुम इसके बारे में पता लगाओ विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन अगर ये लड़की अगली विक्टिम है तो फिर हमारे लिए बहुत सही है ना हमें किसी भी तरह से अब इसे खोजना होगा अगर ये लड़की मिल जाएगी तो हो सकता है कि हम इस सीरियल मर्डर केस के कतल को भी पकड़ सकते हैं है ना विक्रांत सही कह रहा हूँ ना मैं राघव ने कहा तो मैं नैना मैडम को बता दू इसके बारे में हम, हाँ बता दो और जल्दी जल्दी से फोर्स लेकर इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दो नैना को बता दोगे तो सही रहेगा वो सही से इन्वेस्टिगेशन करवा देगी विक्रांत ने जवाब दिया विक्रांत नैना को इसलिए भी ये बात बता देना चाहता था ताकि वो उसे बाद में लड़की देखने आने वाली बात का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके वरना विक्रांत के लिए नैना को समझाना बहुत मुश्किल काम है अभी विक्रांत फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया हेलो ठाकुर साहब विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना सा चेहरा उसके सामने खड़ा था उस आदमी ने भी पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी लेकिन विक्रांत को याद नहीं आ रहा था कि उसने इस आदमी को कहा देखा था एक्सक्यूज मी मेरा सरनेम ठाकुर नहीं है सक्सेना है विक्रांत सक्सेना। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है विक्रांत ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए जवाब दिया इसके बाद उसने राघव को फोन कट करके इसे जे, अपने जेब में डाल दिया अरे गलत नहीं हुई है बस नाम का फेर है इस पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया आप मुझे पहचान नहीं रहे हम पहले भी मिल चुके हैं विक्रांत बड़े ध्यान से इस पुलिस वाले को देखकर याद करने की कोशिश करने लग गया उसे याद नहीं आ रहा था, कि इसे कहां देखा था। क्या हुआ यार? बहुत दिन हो ना मिले? कैसे हो? क्या चल रहा है पुलिस ने से कहा ऐसा लग रहा था की वो विक्रांत से बात करने को बहुत इच्छुक था लेकिन इस वक्त विक्रांत उससे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था वो उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी अचानक से उसे ये याद आया की उसने इस पुलिस वाले को कहा देखा था दरअसल जब भी डॉक्टर संजय ऑफिस में आते हैं तो यह पुलिस वाला भी हमेशा उनके साथ रहता था डॉक्टर संजय के साथ क्या कर रहा है चलने लगा कुछ देर तक चलने के बाद वो गली से बाहर निकला वहा पहुंचकर उसने देखा की एक ट्रक खड़ा था उस पुलिस वाले ने ट्रक के पीछे पहुंचकर वहां बने दरवाजे पर पीटना शुरू कर दिया उसने कुछ खास तरीके से ट्रक के दरवाजे पर नॉक किया कुछ सेकंड में ट्रक का डोर ओपन हो गया अंदर का हाल देखकर विक्रांत दंग रह गया वहां पर तीन चार पुलिस वाले चेयर और टेबल लगाकर बैठे हुए काम कर रहे थे चारों तरफ कई सारी स्क्रीन लगी हुई थी और उस पर वीडियो भी चल रहा था विक्रांत यहाँ एक ऑफिसर ने विक्रांत को बैठने का इशारा किया जैसे विक्रांत चेयर पर बैठा तुरंत ही उसने की पर एंटर प्रेस कर दिया और फिर अगले क्षण स्क्रीन पर डॉक्टर संजय की तस्वीर आनी शुरू हो गई विक्रांत मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मंजू मर्डर केस से दूर रहो फिर तुम वहाँ केक शॉप के पास क्या कर रहे हो तुम वहाँ क्यों घूम रहे हो डॉक्टर संजय से बात करने के बाद विक्रांत को सारी बात समझ में आ चुकी थी दरअसल जो स्पेशल टीम मंजू सचदेवा के मर्डर केस की जांच कर रही थी उन्हें बहुत पहले से केक शॉप आरोप शक था इसलिए जब उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया था तभी उन्होंने विक्रांत को रणजीत के पीछे भागने वाले सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा था उन्होंने जब रणजीत के हाथ में केक देखा तब वो इस केक शॉप के पास पहुंचकर वहां से भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन जब स्पेशल टीम वाले इस केक शॉप पहुंचे तो पता पहुंचे लेकिन कभी भी वो शॉप खुला हुआ नहीं दिखा फिर स्पेशल टीम वालों ने केक शॉप के आसपास के एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाकर इस पर नजर रखना शुरू कर दिया विकांत की तरह स्पेशल टीम वालों को भी पूरा शक था की इस केक शॉप के भीतर ही सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है और यहीं से वो लोग किसी भी क्राइम को करने की प्लानिंग बनाते हैं। स्पेशल टीम वाले इस एरिया की लगातार निगरानी कर रहे थे वो केक शॉप के आसपास की गतिविधियों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे फिर जब वहाँ पर उन्होंने अचानक से विक्रांत को देखा तो फिर तुरंत ही उससे बात करने के लिए बुला लिया गया सारा माजरा समझने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ की स्पेशल टीम मंजू सचदेवा के के केस आरोप बहुत सीरियसली काम कर रही है और ये लोग किसी भी संदिग्ध को बचकर नहीं जाने दे सकते डॉक्टर संजय ने विक्रांत से बात करके उसे सब कुछ समझा दिया साथ ही उसे यह भी समझा दिया कि किसी भी हालत में इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए वरना केस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा आखिर में जब डॉक्टर संजय ने विक्रांत से वहाँ पहुँचने तक को लेकर सवाल किया तब विक्रांत ने भी उनसे कह दिया की वो केक शॉप आरोप केक खरीदने के लिए गया हुआ था वो कोई इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रहा था फिर उसने एक और झूठ ये भी बोल दिया की वो डॉक्टर संजय को डिनर पर बुलाने के लिए कॉल कर रहा था उसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था विक्रांत के इस जवाब के आगे डॉक्टर संजय भी कुछ नहीं कह सके आखिर में उन्होंने विक्रांत को इस बात को सीक्रेट रखने की वार्निंग देकर फोन रख दिया